संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व दम की महिमा तथा व्रत और तप का वर्णन प्रहलाद द्वारा इंद्र को सिद्ध की भाती संसार में निर्भय होकर विचरता है विश्व जी ने कहा युधिष्ठिर वेदार्थ का विचार करने वाले वृद्ध पुरुष सामान्यतः सभी वर्णों के लिए और विशेषता ब्राह्मण के लिए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 सुख से सोता सुख से जागता तथा सुख से संसार में विचरता है और उसका मन भी प्रसन्न रहता है दम से ही तेज को धारण किया जाता है दमनशील पुरुष ही रजोगुण पर विजय पाता है तथा वही भीतर के काम क्रोध आदि शत्रुओं को अपने से पृथक देख सकता है जिनके मन और इंद्रिया वश में नहीं है उन्हें सिंह व्याघ्र आदि मांसाहारी जंतुओं की तरह समझ कर, उस सब प्राणी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 संतोष श्रद्धा क्रोध का न आना सरलता अधिक बगवाद न करना अभिमान का त्याग करना गुरु पूजा किसी के गुणों में दोष दृष्टि न करना जीवों पर दया करना किसी की चंग चुगली न करना तथा लोगों की शिकायत मिथ्या भाषण निंदा और स्थिति से दूर रहना सबकी भलाई की इच्छा रखना तथा भविष्य में आने वाले सुख दुख की चिंता न करना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 और संकट पड़ने पर जिसे शोक के कारण घबराहट नहीं होती वह द्विज स्थिर तथा कहलाता है जो शास्त्र का, वैदिक कर्मों का, करने सदाचारी और पवित्र है, का पालन करता रहता है उसे महान फल की प्राप्ति होती है जिनका अंतकरण दूषित है वे लोग दोष दृष्टि का अभाव क्षमा शांति संतोष मीठे वचन बोलना सत्य भाषण दान तथा तो उद्योगशीलता आदि गुणों को नहीं अपनाते उनमें तो काम क्रोध लोभ तथा आदि दुर्गुण ही रहते हैं। इसलिए उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि वह होकर काम और क्रोध को वश में करे ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ घोर तपस्या में संलग्न हो जाए और मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता हुआ निर्द्वंद होकर संसार में विचरे युधिष्ठ ने पूछा महाराज संसार के मनुष्य प्रायः उपवास करने को ही तप कहते हैं चाहे वास्तव में यही तप है या उसका और कोई स्वरूप है ने कहा, युधिष्ठिर, गवार लोग जो महीना या पंद्रह दिनों तक उपवास करके उसे तप मानते हैं उससे आत्मज्ञान में बाधा पहुँचती है इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों की राय में वह तप नहीं है उनके मत में तो त्याग और विनय ही उत्तम तप है उनका पालन करने वाला मनुष्य नित्य उपवासी और सरत ब्रह्मचारी कहा गया है त्यागी और विनयी ब्राह्मण ही मुनि तथा देवता माना जाता है अतः वह कुटुंब के साथ रहकर भी सदा धर्म पालन की इच्छा रखे और नित्य जागृत सावधान रहे मांस कभी न खाए सदा पवित्र रहे यज्ञ से बचे हुए अमृत में अन्न का भोजन तथा देवता और अतिथियों की पूजा करे उसे सदा यज्ञ शिष्ट अन्न का भोक्ता अतिथि सेवा का व्रति श्रद्धालुओं और देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करने वाला होना चाहिए युधिष्ठिर ने पूछा पितामह मनुष्य नित्य उपवासी सतत ब्रह्मचारी यज्ञ शिष्ट अन्न का भोक्ता तथा अतिथि सेवा का व्रती कैसे होता है विष्णु ने कहा युधिष्ठिर जो सिर्फ सवेरे और शाम को ही भोजन करता है बीच में कुछ नहीं खाता उसे नित्य उपवास करने वाला ही समझना चाहिए जो दिज केवल ऋतु स्नान के समय ही पत्नी के साथ समागम करता सत्य बोलता तथा ज्ञान में स्थित रहता है वह सदा ब्रह्मचारी ही है नृत्य दान करने वाला पवित्र माना जाता है जो दिन में कभी नहीं सोता उसे सदा जागने वाला ही समझना चाहिए जो सदा भरण पोषण करने के योग्य पिता माता आदि व्यक्तियों तथा अतिथियों के भोजन कर लेने पर ही खाता है वह केवल अमृत भोजन करता है अपने इस नियम के द्वारा वह स्वर्ग लोक पर विजय पाता है शास्त्र उसी को का भोक्ता कहते हैं। ऐसे पुरुष को अच्छे लोक प्राप्त होते हैं ये ब्रह्मा जी के साथ उनके धाम में निवास करते हैं तथा अप्सराओं से ही समस्त देवता उनकी परिक्रमा किया करते हैं देवता और पितरों के साथ रहकर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 दोष से आवृत समझता हूँ इंद्र यदि पुरुष ही करता होता तो वह अपने कल्याण के लिए जो कुछ भी करता वह सब अवश्य सिद्ध हो जाता। जाता उसे अपने प्रयत्न में कभी हार नहीं खानी पड़ती। किंतु देखा जाता है कि इष्ट के लिए प्रयत्न करने वालों को प्रायः अनिष्ट की प्राप्ति होती है और इष्ट की प्राप्ति से वे वंचित रह जाते हैं तथा तो पुरुष का प्रयत्न कहाँ रहा कितने ही प्राणियों को किसी प्रयत्न के बिना ही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 इस स्वभाव के ही से ही सब कुछ मिलता है मेरी आत्मनिष्ठ बुद्धि भी इसके विपरीत पिछाद नहीं रखती यहां पर जो शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति होती है उसमें लोग कर्म को ही कारण मानते हैं। अतः में तुमसे कार्य के विषय का पूर्णतया वर्णन करता हूँ सुनो संपूर्ण कर्म स्वभाव को ही लक्षित कराने वाले हैं जो कार्यों को तो जानता है किंतु तो उनकी करने वाली प्रकृति को नहीं जानता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 ममता अहंकार तथा कामनाओं का त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से रहित हो आत्मनिष्ठ एवं असंग रहकर प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश को देखता रहता हूं जो मन और इंद्रियों को अधीन करके तृष्णा और कामनाओं को छोड़ चुका है और सदा अविनाशी आत्मा पर ही दृष्टि रखता है उसे कभी कष्ट नहीं होता प्रकृति और उसके कार्यो के प्रति मेरे मन में न राग है न द्वेष न तो मैं किसी को अपना द्वेषी और न अत्यंत हूँ ही मानता हूं। मुझे ऊपर स्वर्ग की नीचे पाताल की तथा तो बीच के लोग मृत्यलोक की भी कभी कामना नहीं होती ज्ञान विज्ञान अथवा गेय के लिए भी मैं अभिलाषा नहीं करता इंद्र ने कहा प्रहलाद जिस उपाय से ऐसी बुद्धि और इस तरह की शांति प्राप्त होती है उसे पूछता हूँ बताओ प्रहलाद ने कहा इंद्र